बायोप्सी की रिपोर्ट आते ही घर भर में दुख की लहर छा गई कैंसर के कण रक्त में विद्यमान थे डॉक्टर ने कहा था जीने की तमन्ना लिए रहो हो सकता है जो है जहां है वहीं रुका रहे और कई वर्षों तक कुछ ना हो यह बढ़ भी सकता है एक दिन में भी और एक साल में भी अभी दर्द है उसी के साथ जीना पड़ेगा जब कुछ और शरीर में बदलाव आएगा तभी बीमारी बाहर झलकेगी देव निराश मन लिए लौट आया कुछ भी नहीं बोलने की स्थिति में था दिन भर बिस्तर पर लेटा रहा आज दर्द नहीं था यदि था भी तो उसका कष्ट शरीर महसूस नहीं कर रहा था मन की टीसें उससे कहीं अधिक थी वीणा तो दिन भर रोती रही कौन डाडस बंधाता उसे मां कृष्णा अपने पुत्र को हताश पड़े देखकर स्तब्ध थी जवान बेटा उसका भीतर ही भीतर खोखला हो रहा है उसे देखकर उसके चेहरे को देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था देखने में भला चंगा कहीं डॉक्टर ही तो कुछ गलत नहीं कह रहे वीणा को भी डाडस बंधाते हुए वह यही बोली बेटी मुझे तो लगता है डॉक्टर की रिपोर्ट झूठी है देखो देव को देखो कुछ भी तो नहीं दिख रहा उसके चेहरे से सब कुछ ठीक तो दिख रहा है दर्द किसे नहीं होता ऐसे में दर्द से क्या कैंसर की शुरुआत हो सकती है माँ को क्या कहती हुई चुप रही पिता श्री राम शून्य में बैठे रहे मन के भाव स्तब्ध थे उन्हीं को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने लगे शायद गीता के शब्द उन्हें सांत्वना दे सकते थे यही भाव उन्होंने वीणा के सम्मुख प्रकट किए। बेटी व्यर्थ चिंता ना करो, गीता का पाठ करो, देव को भी सुनाओ, देखना मन को राहा मिलेगी। वीणा तब भी चुप रही, कुछ न बोली, बस आंसुओं को रोकने का प्रयत्न करती रही। यही उसकी दिनचर्या बन गई। देव को दर्द होता। पानी की गर्म बोतल का सेव उसे करती, कभी दर्द की गोली खिलाती, कभी घंटों उसकी मालिश करती, आराम मिलता देव को तो कॉलेज चला जाता, किस किस को बताता अपना कष्ट, आज उसके कष्ट की साथी वीणा थी, वीणा को देव का कष्ट अपना लगने लगा था, और वह अपने कष्ट की था लेने की बजाए देव के कष्ट को दूर करना चाहती थी देव को वह कष्ट मुक्त देखना चाहती थी कुछ बातें हमें सिखाई नहीं जाती कुछ बातें हमें बताई नहीं जाती वे जन्म से ही हमारे साथ होती हैं वही बातें हमारे संस्कार होती हैं यह संस्कार पल प्रतिपल विकसित होते हैं हमारे आसपास के वातावरण से वीणा के मन में रचे-बसे संस्कार विकसित हुए थे व्यवस्थित रूप से चलते अपने घर से अपने माता-पिता से उनके भावों से यही भाव रचे-बसे थे कि एक अच्छी पत्नी दुख में सदैव अपने पति का साथ देती है यही भाव उसे देव की सेवा में लगाए रहते थे देव निराश हो चुका था उसी निराशा में आशा की किरण बनी दिखती थी उसे वीणा अपने हर दर्द का उत्तर वह वीणा में ही कोचता था आंख बंद करके भरोसा कर रहा था वह वीणा पर दुख में पत्नी से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं लगता व्यक्ति को अब क्या होगा वीणा जिस डॉक्टर पर भरोसा किया उसने कुछ नहीं किया अब वक्त गुजर चुका है अब कुछ नहीं हो सकता देव के शब्द दर्द लिए थे सब ठीक हो जाएगा चिंता ना करो देव हम पूरी कोशिश करेंगे वीणा फिर से संभली देव के शब्द वही थे वही बार-बार एक ही बात दोहरा रहा था तुम कैसे कह सकती हो कि मैं कभी ठीक भी हो सकूंगा देव जैसे आशा भरे शब्द सुनना चाहता था तुम ठीक हो जाओगे हम बड़े से बड़े अस्पताल में जाएंगे हर डॉक्टर से मिलेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चमत्कार होगा मेरी तपस्या है ईश्वर हमारी मदद करेगा तुम चिंता छोड़ दो जीने की तमन्ना जागृत किए रहो वीणा चाहती थी देव आशावादी रहे और यही उसकी कोशिश थी अमित की अपनी दुनिया छोटी सी होकर रह गई थी देव के साथ यदि कहीं जाना नहीं होता था तो अपने काम पर जाता था वरना काम सभी सुपरवाइजर सतीश की देखभाल में चल रहा था उसकी एक ही चिंता थी भाई ठीक हो जाए उसका अच्छे से इलाज हो जाए वीणा को कोई कष्ट ना हो घर में रहता या देव वीणा के साथ किसी डॉक्टर के पास जाता या काम में व्यस्त रहता हमेशा भाव एक ही थे उसके पूरी तन्मयता से अपना कर्तव्य पूरा करने के शाम को देव को ठीक पाता तो वीणा वह देव के साथ कहीं घूमने चला जाता था कभी प्रमोद आ जाता तो घर पर ही बैठकर वह बतिया लेते थे वीणा के साथ हंसना बातें करना अपने मन की हर बात उससे कहना उसे अच्छा लगने लगा था वीणा का स्वभाव देखकर वह मन ही मन उसकी पूजा करने लगा था वीणा की हर चाह को पूरा करना उसे अच्छा लगता था उनके साथ बाजार जाता देखता वीणा की आंखें जहां किसी भी शो विंडो पर टिकी जरा सा आभास होता कि कोई चीज उसे भाग गई है तो तत्काल वह चीज बीना के लिए खरीद लेता बीना को अच्छा लगता था लेकिन कभी-कभी देव से वह कहती अमित बहुत करता है हमारे लिए मुझे कभी-कभी संकोच होता है तब देव कहा करता संकोच किस बात का मेरा छोटा भाई है अच्छा कमाता है और मुझसे बहुत लगाव है उसे जब आज तक उसने मेरी हर चीज का ध्यान रखा है तो तुम्हारे लिए कहां पीछे रहेगा वह मेरा प्रिय है उसे अपना प्रिय मानो तब वीणा कुछ ना कह सकी देव को अकेले कभी सोचती तो उसे अमित के प्रति बहुत प्यार आता उसकी मंगल कामना करती अमित की चाहत प्रिया को अपना बनाने की है यह वह जानती थी उसे अमित प्रिया की जोड़ी की कल्पना करना पसंद था लेकिन अब वह अपने घर वालों से या अमित से इस बात का जिक्र नहीं करती थी मां को उसने देव का हाल लिख दिया था सभी सुनकर स्तब्ध रह गए थे लेकिन कोई कुछ न बोल पाया वीणा ने मां को अपनी जान की कसम दे दी थी उसने अपने हर पत्र में देव के प्रति अपना प्यार देव की ढेर सी अच्छाइयों का इतना अधिक विवरण लिखा था कि वे भी देव की मंगल कामना दिन रात करने लगे थे उनके देव के प्रति देव के परिवार के प्रति सारे गिले शिकवे उन मंगल कामनाओं में दब से गए अमित भी समझता था उनके आक्रोश को लेकिन प्रिया के प्रति जो भावनाएं उसके मन में उमड़ी रहती थी उन्हें वह अपने से अलग नहीं कर पाता था उसका मन उसके पक्ष में यही गवाही देता था कि इस सब में उसका उसके मन का क्या दोष वीणा का विवाह देव से होना चाहिए था कि नहीं वीणा से वीणा के परिवार वालों से यदि कोई बात छिपाई गई या नहीं इसका उसे कोई ज्ञान नहीं था हाँ यदि शादी से पहले किसी ने उससे कुछ पूछा होता तो वह सब बात उन्हें जरूर बताता वीणा ने ही सब बातें उसे बताई थी वह वीणा के भावों को अपने मन में समेटे था जब कभी वीणा की दशा की सोचता तो वह बहुत परेशान हो उठता ऐसे में जब प्रेम रजनी की शादी की तैयारी के लिए घर जा रहा था, तब उसने ही देव के विषय में सारी बात बताई थी। प्रेम सुनकर सक्ते में आ गया था। वीणा से उसने अलग बैठकर बात भी की थी, लेकिन वीणा के मनोभाव उसके मन को छू गए थे। वह अपनी बड़ी दीदी के मन को समझकर नतमस्तक हो गया था। उसके मन में देव के प्रति उमड़ आया आक्रोश भी शांत हो गया था वह देव को सांत्वना देता रहा और अमित के साथ घुल मिल गया था अमित भी स्वयं को अपराध भाव से मुक्त पा रहा था इसीलिए उसका प्रेमिल मन प्रिया के विषय में सोचने से स्वयं को नहीं रोक पा रहा था वह प्रिया के प्रति अपने मन में बढ़ती दीवानगी को अपनी डायरी के पन्नों में उतारता रहता था वीणा के नाम मां का पत्र आया था देव के पास बैठकर उसे पढ़ने लगी पत्र देखकर ही बचपन से लेकर जवानी तक मां से मिला प्यार आंखों में छलक आया मां ने लिखा था मेरी प्यारी वीणा तुम्हें मां का प्यार वह आशीष कितनी बार सोचा तुम्हें पत्र लिखू लेकिन मेरे हाथ कांपने लगते थे कुछ समझ नहीं आता था मन जैसे शूने में जा खड़ा होता था मेरी नन्नी सी गुड़िया पर भगवान ने कैसे दुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया देव जी पर आई विपत्ति के बारे में प्रेम से मालूम पड़ा मन चाह आऊं तुम्हारे पास लेकिन हिम्मत मेरी जवाब दे जाती है तुम्हारे मन के दुख को यही बैठी मैं भांप सकती हूं तुमने देव के प्रति अपना जीवन समर्पित कर रखा है तुम्हारी तपस्या सफल हो यही कामना करती हूं हरदम लेकिन मेरी कामना कब पूरी होगी कब तुम हंसती हुई मेरे पास आओगी मैं नहीं जानती घर में हमारे हरदम जो हंसी छाई रहती थी आज वहां चुप्पी है देवता स्वरूप जिस पति का तुमने वरण किया उसे आज ग्रहण लगा है ऐसा सोचकर ना तो कुछ करने का मन करता है ना ही कुछ किया भी जाता है बच्चे है, सभी अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हुए भी तुम्हारी ही बातें करते हैं डैडी जी तुम्हारे गुमसुम अपनी पूजा पाठ में लगे रहते हैं उनकी आस्था ईश्वर पर पहले से अधिक हो चुकी है जब भी तुम्हारी बात होती है यही कहते हैं मैंने आज तक किसी को दुख नहीं पहुंचाया ईश्वर मेरे बच्चों का बाल बांका भी नहीं कर सकता देख लेना यह वीणा की परीक्षा हो रही है बस दुख की घड़ी जल्दी ही टल जाएगी मेरी वीणा की परीक्षा जल्द ही समाप्त हो जाएगी और उसके दुख सब मिट जाएंगे मेरी बच्ची जिस तरह हंसती थी वैसे ही हंसा करेगी तुम पत्र जब भी लिखती हो अपनी धुन में मग्न रहती हो माँ का हाल पूछती हो बहनों की खबर रखती हो लेकिन अपने मन की बात कुछ नहीं कहती, बस माँ के लिए दो ही शब्द बचे हैं तुम्हारे पास कि माँ मैं कुशलता से हूँ, कि माँ बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि मेरा देव ठीक हो जाए, कुछ तो लिखो अपने मन की बात, तुम अपने मन की नहीं कहती, कुछ तो लिख दिया करो, माँ का मन कुछ तो हल्का पड़ जाएगा। आज ही रजनी की सास का पत्र मिला, शादी की सब तैयारी पूरी हो चुकी है, प्रेम ने यहाँ सब इंतजाम कर लिए हैं, अब मेरी यही प्रार्थना है कि तुम और देवजी शादी से कुछ दिन पहले जरूर आ जाओ, देवजी की परेशानी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यह घर भी उन्हीं का है, शादी की रौनक में कुछ समय के लिए वह भी कष्ट भूल जाएंगे उनका मन भी बहल जाएगा तुम्हारे डैडी जी भी तुम्हारे ससुर को पत्र लिख रहे हैं मेरी तरफ से तुम सभी को न्योता दे देना शेष सब कुशल है मेरी ओर से घर में सभी को यथा योग्य कहना देवजी को आशीष व प्यार उन्हें कहना हिम्मत बढ़ाई रखना अपने प्यार के साथ तुम्हारी मां निर्मला मां का पत्र वीणा को भावुक कर गया। आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। देव ने देखा, पूछा, "क्या लिखा है?" बस अधिक कुछ नहीं। आपका हाल पूछा है और रजनी की शादी में आने को कहा है। अपने से छोटी रजनी का चित्र उसकी आंखों में घूम रहा था। तभी वह और अधिक भावुक हो चली थी। सुनकर देव भी प्रसन्न मुद्रा में आ गया बोला, हाँ शादी में जाना जरूरी है। कब जाना चाहोगी? जब आप चलने को कहेंगे, कॉलेज से भी तो छुट्टी लेनी होगी। कहाँ विलना ने? देव ने कुछ सोचा और कहा, मैं जरूर जाना चाहता हूँ पर मेरा मन नहीं मानता। ऐसी दशा में मेरा जाना उचित भी नहीं क्यों उचित नहीं सभी को अब मालूम है तुम्हारी दशा का व्यर्थ मत सोचो कुछ भी वीणा ने उसे समझाया देव गंभीर हो उठा बोला दशा तो कहीं भी कभी भी बिगड़ सकती है और कुछ नहीं तो शादी की रौनक में दर्द हुआ तब भी सब फीका पड़ जाएगा मैं शादी की रौनक में कुछ खलल नहीं डालना चाहता तुम जरूर जाओ अमित तुम्हें ले जाएगा मां को भी साथ ले जाना ऐसा क्यों कहते हो हर बात में अपना दुख क्यों उजागर करते हो दुख को भूलना पड़ेगा हमें जो है उसी में सुख पाने की कोशिश करो देव वीणा ने उसे समझाया वह भावुक हो चली थी बोलती रही मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकती मेरी अकेली उपस्थिति में वहां कोई भी खुशी नहीं मना पाएगा मैं भी तभी जाऊंगी जब तुम जाओगे वरना रजनी विदाई के बाद हमें दिल्ली में मिलती हुई चली जाएगी तुम ठीक कह रही हो वीणा लेकिन स्वयं सोचो मेरी उपस्थिति में भी तो सभी की नजरें मुझ पर ही रहेंगी और सब शादी को भूलकर मुझसे ही मेरा हाल पूछते रहेंगे मैं शादी की रौनक में बिस्तर पर लेटा तो सब फीका पड़ जाएगा मैं ऐसे में नहीं जाना चाहता तुम मेरी बात को समझो वीणा मैं तुम्हें खुशी से कह रहा हूं तुम जरूर जाना मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा और यह कहकर देव के आंसू ने लगे वीणा ने भी निर्णय कर लिया था अकेले ना जाने का